आध्यात्मरामण कांड प्रथम सर्ग एक तह्यत्र वसावर्जिता श्रिस्त भे पर्वतोपम ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ हे राम जिसे बाली ने मारा था आप जरा उस जुन्दु दैत्य के पर्वताकार शिर को तो देखिए इसी से आपको उसके बल का कुछ अनुमान हो जाएगा तक्षण त्पणे जदाशक्त शक्तस्त बालि नो वधे दर्शियामास यदि आप उस मस्तक को फेंक सकेंगे तो अवश्य बाली का वध भी कर सकेंगे ऐसा कहकर सुग्रीव ने यह पर्वत शीर्ष दिखलाया दृष्टारास्मृत कृवा पादांगुष्ठे न चाखिपत दस योजन पर्यत तदुत विवाहत संप्राह सुग्रीवो मंत्र पुनरप्याह सुग्रीवो, रामं भक्त उसे देखकर जी ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के अंगूठे से उसे दस योजन दूर फेंक दिया यह बड़े आश्चर्य की बात हुई अपने मंत्रियों के सहित सुग्रीव भी वाह वाह करने लगे और फिर वह भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान राम से बोले एते ताला महासारा सप्तप्रेन एक जसा हे रघुश्रेष्ठ देखिए ताल के इस सात वृक्ष कैसे सुदृढ़ हैं किंतु बाली इनमें से प्रत्येक को हिलाकर कर अनायास ही पत्रहीन बेपत्ते कर दिया करता है यदि यदिमाणीन बिद्धा छिद्र कौशि अतस्तया तदा विश्वासो मे प्रजाते तथे ते धनुराधा सायक सप्त तालान सप्ततालाबल तालान सप्त निर्भिद्य गिरी भूमि चाहक पुनरागत राय तू पुर्भवस्थित तथोति हर्षा राम हर महात विस्मित यदि आप एक बाण से ही इन सब को बेद कर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप अवश्य ही बाली को मार डालेंगे तब महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष लेकर उस पर बाण चलाया और उन सातों ताल वृक्षों को भेद दिया तत्पश्चात वह बाण सातों ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद कर पहले के समान फिर आकर रामचंद्र जी के तर्कस में स्थित हो गया तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा दैबता परमात्माशय मत्पुरुण्यौ संगत माया सह ताज महात्मा संसार विवृत्त तां प्राप्त भोक्ष भोक्ष सचिव प्राथिए हम कथम भवम् हे देव आप संपूर्ण जगत् के स्वामी परमात्मा हैं इसमें संदेह नहीं मेरे पूर्वकृत पुण्य पुंज के परिपाक से ही आज आपसे संयोग हुआ है महात्मा लोग संसार बंधन के निवृत्ति के लिए आपका भजन करते हैं फिर आप मोक्षदायक प्रभु को पाकर मैं सांसारिक पदार्थों की कामना कैसे करूं? दारा पुत्रा धनम राज्य त अतो हम देव अतोहम प्राप्तो हम भाग्य गौरवात इव सतपते हे देव देवेश्वर ये स्त्री पुत्र धन राज्य आदि सभी आपकी माया के कार्य हैं अतः अब आपके अतिरिक्त और किसी पदार्थ की मुझे इच्छा नहीं है आप मुझ पर कृपा कीजिए हे सतपते आप आनंद स्वरूप हैं मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना हाथ लग जाए उसी प्रकार आज बड़े भाग्य से मुझे आपके दर्शन हुए हैं अनाद्य विद्या संसिधम बंधनम छिन्न यगदान तप कर्म पुहतेष्टादिप्यसौ न जरियते पुनर्दार भजते संस्ति प्रभोत्दर्शना सद्यो नाशमेति ना संशय आज हमारा अनादि अविद्याजन बंधन कर गया हे प्रभो यह संसार बंधन यज्ञ दान तप तथा आदि कर्मों से भी नहीं टूटता, बल्कि और हो जाता है, किंतु आपके चरण कमलों का दर्शन करते ही यह तुरंत नष्ट हो जाता है जिसमें संदेह नहीं क्षणार्धमअपी चिंत्य चंचलम तस्मूल नश्यति रक्षण मनोराम कई सदा जिसका चित्त आपके स्वरूप में आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर संलग्न हो जाता है उसका संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है अतः हे राम मेरा मन सदा आप ही में लगा रहे यह आपको छोड़कर और कहीं भी न जाए राम यद्वाणी रा मधुर गायती क्षण सब्रह्मा सुरा पोवा मुच्यते सर्वपातक दुखादिका कांक्षे तयि बंध विमोचनीं जिसकी वाणी एक क्षण भी राम राम ऐसा सुमधुर गान करती है वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यों न हो समस्त पापों से छूट जाता है हे राम अब मुझे बाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है मैं तो संसार बंधन को काटने वाली आपकी भक्ति ही चाहता हूं संसार कृत संसारोखम रघुत्तम स्वपादक्तिमाश्य मंभवात्व मित्रुदासी तन्मायावृतचेत स आसन्वेद्य भगवर्शना देव राघव हे रघुश्रेष्ठ यह संसार आपकी माया का विलास है और मैं भी आप ही का अंश हूँ अतः अपने चरण कमलों की भक्ति देकर मुझे इस संसार संकट से बचाइए पहले जब मेरा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था मुझे अपने शत्रु मित्र और उदासीन दिखाई देते थे कि रघुनाथ जी अब आपके चरण कमलों का दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही भासता है पूर्व मित्रारुदासीना वृतचे आसन वेद्य भगव दर्शना देव राघव सर्व ब्रह्माति मित्रे ऋपु यदेश हे प्रभु संसार में, संसार में मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु जब तक जीव आपकी माया से बंधा रहता है तभी तक उस पर सत्ता गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है तावत तावत जब तक माया का प्रभाव रहता है तभी तक शत्रु मित्रादि भेदभाव रहता है उसके दूर होते ही समस्त भेद भाव दूर हो जाता है और जब तक यह अज्ञान जन्य भाव रहता है तभी तक मृत्यु का भय है अतो विद्यास्ते ये तम सिमजती माया मूलमितादिबंधनम तदुत्सारा तदुस्सारायां तम दासीम तव इसीलिए जो पुरुष अविद्या की उपासना करता है अर्थात अविद्याजन पदार्थों की कामना करता है वह घोर अंधकार में पड़ता है ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन माया मायामय ही है अतः हे रघुश्रेष्ठ अपने दासी रूप इस माया को हमसे दूर कीजिए तत्पाद पद्मार्पित चित्त संगीत कथा सेवा पदंग संगम प्रभो मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे वाणी आपके नाम संकीर्तन और कथा वार्ता में लगी रहे हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिश्र से सदा आपका अंग संग करता रहे तन्मूर्ति भक्ता स्वगुरु चक्षु पश्य त्रम चुनो तो कर्ण तजन्म तव मंदिराली मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे कान निरंतर आपके अवतारों की लीलाओं का श्रवण करे और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे अंगान अंगा तिर शत्रुकेत सिदीयम भव पद्माद्युष्टम पदम रामजे गरुनध्वज मेरा शरीर आपकी चरण से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा श्री निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं यदि श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर महेश्वर संवादे किस्किंधा कांडे प्रथम सर्गः